बात चल रहा था स्वे उपलम्बस विचारा उपलम्ब और सचारे हेतु विचारे कथम विचार है आपने कह दिया कत तो उपलभ्य माया हस्ती हस्तिव हस्वती माया हस्ती मन हस्तिव हस्ती, हस्ती हाथी के समान हाथी तो है छोटा दिखाई देता है मायावी की तरह बनाया है वह हाथी जो लौकिक व्यवहार कौन से जो तो सत्य माना जाता है उसके अपेक्षा से माया हाथी असत्य उसे बंधन आरोह आदि हस्ती संबंधी भी धर्म ही हस्ती पीछे उच्चत है केवल हाथी देखता ही नहीं उसके साथ उसको बांधना उस पर चढ़ना उस पर घूमना फिरना इत्यादि हाथी संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हो सकता है वह सब करता हुआ देखता है शब्द भी प्रयोग कर रहा है हाथी है यह करके ऐसा कैसे ये कैसा है वो? होते हुए भी सकल व्यवहार हो रहा है। शब्द भी हो रहा है ज्ञान भी हो रहा है क्रिया भी हो रही है सब कुछ कर रहे हैं आप जिस प्रकार आप ऐसा कर लेते हैं मिथ्या वस्तु के साथ तथा तथा वो उसी प्रकार से ये जो जागृत जिसको आप सत्य मान रहे हैं भी वही हेतु है, है। उसको बांधना हंका हंकना तो बैठना उसको दौड़ाना सब कुछ देख रहे ये जिस प्रकार से माया हाथी में उपालंब और समाचार दोनों दिख रहे हैं उसी प्रकार से लौकिक व्यावहारिक जो आपका घटभारी वस्तुओं में भी उपलब्ध और समाचार रूपा है इसलिए द्वैतम भेद रूप इसलिए जैसा मित्र हरती में था उसी में उसी पर पर भी आप प्रम भेद रूप रूप में हाका विशेषु है वस्तु है ऐसा आप व्यवहार करते हैं समाचार हो द्वैत वस्तु सद्भाव हेतु भवती अभिप्राय है इसलिए उपलब्ध समाचार ये दोनों की दोनों द्वैत वस्तुओं की सत्ता की सिद्धि में हेतु नहीं हो सकते इस प्रकार चौवालीस तक था विस्तार हो गया भूत दर्शन निमित्त से अनियमित निमित अनियमित तो तो साढ़े पच्चीसवा कार्य था पच्चीसवीं कारिका के उत्तरार्थ में आया हुआ था निमित्त से निमित्तम वहां से शुरू करके बत्तीसवीं कारिका तक ढाई साढ़े सात श्लोकों के द्वारा निमित्त से को सूक्ष्म रूपेण व्याख्या कर दिया फिर उसका विस्तार रूपण तैतीसवीं से लेकर के इस चौवालीसवीं तक बारह कार्यों में समझा साढ़े सात में सूत्र किया उसी की व्याख्या 12 कार्यकाओं में कहकर सिद्ध कर दिया जो एक है द्वैत मिथ्या है अब आगे क्या करने जा रहे हैं पैतालीसवीं कारिका में संप्रति भूत दर्शन उपस उसी भूत दर्शन का उपसंहार किया जा रहा है भूत भूतों का जो दर्शन हो रहा है घटपड़ी जो दर्शन है इस से मार करने के लिए करे अधिष्ठान की ओर ले जाना चाह रहे हैं अधिष्ठान कैसा है वो समझाना चाहते हैं जिसमें सब भूतों का दर्शन हो रहा है जिसमें हो रहा है वो कैसा है और ये जो दिखाई दे रही है क्या है भूतों का जो दर्शन जो हो रहा है ये कैसा है और इसका अधिष्ठान कैसा है जाए भूतों का दर्शन हो रहा है दोनों बात बताना जरूरी है ये कैसे है पहले इनको बताएंगे पूर्वार्ध में भूत वस्तुओं का किया उत्तरार्ध में ठीक उसका विपरीत अधिष्ठान वस्तु कैसा है तो वर्णन कर दे रहे जात्या भासम अनुत्पन्न होता हो भी उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है उसे जात्या जाति मे जन्म का आभा अनुत्पन्न को का होते हुए भी उत्पन्न के समान भाषित होता है संसार इस चलाभाष अचल होते हुए भी चल के समान प्रतीत होता है क्योंकि आत्मा अधिष्ठान कैसा है अचल है आत्मा जन्म है फिर भी उसमें ये सब जन्मे जैसे दिख रहे हैं आत्मा अचल है इन सब चल दिखाई दे रहा है इसलिए आवास मानना पड़ेगा उसको इसी प्रकार से आत्मा को वस्तु जो कहा जाता है अन्य वस्तुओं के पैसा से वास्तव में न द्रव्य न न है न वस्तु कुछ है ना तो अजय है, अचल है अवसुत्व कौन विज्ञान जो आत्मा है जो विज्ञान है एक अद्वितीय अद्वयम विज्ञान शांतम भवत वह शांत एवं विज्ञान रूप ही है भाषण किम परमार्थ परमार्थ सदस्तु क्या है पर अधिष्ठान जिस यदास्पदा जिसमें आश्रित तो होकर के जन्मारी जो लेकर असदुद्धियां उत्पन्न हो रही है यदास्पदा मन अधिष्ठा यदिश्ट, ने कहा में है। उत्पत्ति आदि की में मिथ्या ज्ञान जो असद परमार्थ सदसा है अजाति सत्य जाति अवभाषे जातिभाष अधिष्ठान आत्मा अजाति है अजन्मा स्वभाव वाला है ऐसा होते भी जन्म वाले के समान भाषित होने से इसको हम क्या कहते हैं जावदत्त तो हो जाएगी इस बार हो गया देवदत्त पैदा हो गया देवदत्त से लक्षित जो चैतन्य वो तो पैदा नहीं हुआ उस चैतन्य में भाषित हुआ एक कल्पित उपाधि एक उपाधि शरीर कल्पित हुआ है कल्पित उपाय से करके आपने विशिष्ट कर गया अपने चैतन्य कि बेटा को चेतन मानते ना मरा हुआ तो कौन कहेगा पैदा चुपचाप ले लेते बेटा पैदा हो गया कहा मचाते घर में बच्चा मर जाए क्या पैदा होते ही मर जाए कोई हल्ला मचा के लड्डू नहीं पाटता जिंदा है उन्हें चेतन चेतन के जन मान रहे पुत्र का जन का मतलब चेतन गन्म मान रहे पुत्र का मरण का मतलब चेतन का मरना मान रहे पता अज्ञानी लोग है की जो पहले लिया। इसे कहते हैं उन जैसा सुष्ठान दिया देवदत्त तो जाए थे देवदत्त तो पैदा होया ऐसा होता चलाभाषण चलन इभाषित चला भाषण चल के समान जब बात हो जाते उसका चला भास कहते हैं चलमे वाती चला, आ भास चला भासं। था। जिस उसी देवदत्त के विषय में कहा जाता है सै वेवदत्ता उसी देवदत्त के बारे में क्या कहते हैं गौरव देवदत्तो देवदत्त जाता है ऐसा बार हो गया देवदत्त जाता तो तो है नहीं क्योंकि देवदत्त जाने आने का मतलब क्या है शरीर का जाना आना और भ्रांति कर लिया आत्म में चेतन में ये तो वहां या। पर कहा गीता में अकर्मणी कर्म याकर्म वो यहाँ पर कह रहे हैं। ये सब आभाष मात्र वस्तु द्रव्यम धर्मी तत्व तो भाष देभासम इसी प्रति आत्मा जो है एक धर्मी के समान कुछ गुणों से विशिष्ट के समान क्रिया से विशिष्ट के समान भाषित होता है उसको कहते वस्तपा भाष होना यथा सैदत्तो गौरव दीर्घ थी जैसे देवदत्त के बारे में गोरा है बहुत लंबा चौड़ा है ऊंचा है जायते देवदत्ता स्पंदते देवदत्ता दीर्घो गो गौरव इत्युम भाष एक उपाधि पैदा हुआ उस उपाधि में स्पंदन हुआ उपाधि दीर्घ है उपाधि गोरा है इन व्यवहार क्या हो गया आत्मा पैदा, पैदा हो गया जीवात्मा पैदा हो गया जीव पैदा हो गया और जीव चल रहा है फिर जिंदा है है, और जीव गोरा है, जीव गोरा जो है लंबा है। लंबा जो भाषित होता है इसी को कहते हम लोग जात्या चला भास वस्ता परमार्थ फिर क्या है मातृग्र है आपको फिर परमार्थ है क्या अजम अचलम अवस्तुत्म ज है अचल है अवस्तु है अर्थात अद्रव्य है किंत एवं प्रकार इस प्रकार वाला वह वा वस्तु क्या है शास्त्र में किस नाम से कहा जाता है उस वस्तु को जब पूछे जाने पर जवाब देते हैं विज्ञानम विद्यपति जब स्वरूप है ज्ञान स्वरूप ही है वो जात्यादि रहित्वात्थ और जन्मादि रहित होने के नाते अजत् हित के कारण से वह शांत शांतरस विशेष भाव सर एक रसता का नाम शांतता जिसलिए ऐसा एक रस है अतएव दर्थ इसलिए वह अद्वैत समझो अद्वैच तथा ठीक है ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व चित्त है चैतन्य है, है समाप्त कर, कर देंगे करेंगे फिर अब दृष्टांत अलात शांत प्रकरण अलात स्पंद उठाएंगे उसके लिए यहाँ पर उपसंहार कारि का आरंभ कर जाये चित्तम एवं, एवं धर्म अजा एवमे विजानंदो न पतंती इस प्रकार उत्तुओं से एवं हेतु के आधार पर चित्तम न जो चेतन है कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसलिए यह चेतन ही उत्पन्न नहीं हुआ एवं धर्मा जीवात्मा आप कह रहे हो ये जीवात्मा जितनी भी हैं आप भले अनंत मान रहे हो जीवात्मा जीवात्मा अनंत नहीं है कि ब्रह्म नहीं है जीव और ब्रह्म होने से जीव भी अनंत नहीं है जीवा भी अजा स्मृता अच करके ही श्रुति स्मृतियों में कहा गया है एवं एवं ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ जो व्यक्ति जानता है और अनुभव करता है ऐसे जो ब्रह्म लोग हैं वे न पतंत ये लोग भ्रांति में कभी दोबारा नहीं पढ़ते हैं दोबारा भ्रांति में नहीं पढ़ते इन कई जगह देखो वासना थोड़ा सा भी रहता है तो परेशानी आती है राजा भरत थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तीन जन्म लेने पड़े। और योग वास में चुड़ाला की कहानी आती है वो पति शिखी ध्वज सारा उद्देश्य देती है वह पति तब तो चला गया समाधि में बिल्कुल वो सोचती है चलो अपने पुरुष अपने पत्नी का रूप पति को धारण कर लेती है लोगों को पता ना चले और स्वयं राज करती रहती है पुरुष रूप में ऐसी मायावी ऐसी योग सिद्धियां थी उसके पास कुछ साल बाद सोचती है क्यों आई नहीं समझ निकल करके देखा तो जाए भाई तो बिल्कुल समाधि वैसे ही है वो सोच शरीर शे, छोड़ दिए होंगे तो विचार करिए तो फिर ये जब यही शरीर छोड़ चुके तो मैं क्यों शरीर रखू ऐसे सोचकर अपने शरीर की तैयारी करने लगी तो अंदर से महसूस हुआ कि नहीं इनके अंदर वासना भी शरीर छोड़े नहीं होंगे फिर उनके साथ अपना शरीर को ही रख करके उनके हृदय में समावि परका प्रवेश करके उनके हृदय में जाकर सबको समझिए वास्तव वासना भी थी तो क्या करेगी तो फिर तो ठीक नहीं शेर छोड़ना है सर से अपना स्त्री रूप में ही चलिए और वहां से सैनिकों को भेजी पूरा देखभाल करते रहना इनका जब ये होश में आ जाएंगे वापस आ जाएंगे व्यवहार में तो मुझे सूचना देना तब तक तो राज करते रहिए महारानी जब वो बाहर आए तो सूचना मिली तब फिर उनको दोबारा ज्ञान उपदेष देती है इन वासनों को छोड़ो नहीं तो अनेक जन चक्र काटने पड़ जाएंगे और इसे यदि भी कहा जाता है यहाँ पर न पतनती परिये दोबारा भ्रांति में नहीं पड़ेगा इन वासनाएं ऐसी जा रह जाती यदि प्राप्त कर ले समाधि को प्राप्त भी कर लेते हैं या वह वासना वापस आपको भ्रांति में जरूर डाल देंगे इतना अंतर है भ्रांति दोबारा है दोबारा जन्म भी है किंतु पूर्व में प्राप्त ज्ञान का विस्मृति नहीं होती दाम बुद्धियों गम भगवान ने इसने कहा क्या ऐसे मित्र मैं इसमें कृपा कर देता हूं ऐसे साधक के ऊपर अगले जन्म में फिर उसको वही वेदांत स्मरण में आएगा जब तक मुक्त पूर्ण रूप नहीं होगा तब तक भगवान भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे पहले आपको पीछे पड़ना पड़ता है आत्मा का फिर बाद में आत्मा आपको नहीं छोड़ता क्योंकि आप ही वो है तो छोड़ेगा कहां से इसलिए आप कहते न पतंगी पर तात्पर्य समझना है एवं यथोक् हेतु कार्य कर रहे ब्रह्म है वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है और जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब पूर्म पैदा नहीं हुआ कोई बात नहीं प्रतिबिंब तो पैदा हुआ तो प्रतिबिंब भी नहीं उपाधि के वैसे तो प्रतिबिंब है जब उपाधि पादा नहीं हुए हैं तो प्रतिम कहा से पड़ेगा ये कटोरा हो कटोरे में जल हो तब तो पड़ेगा चंद्रमा या सूर्य का दर्पण हो तो उस पर तो पड़ेगा आपका जब दर्पण ही हो हा? कटोरे का जल ही ना हो तो कहाँ से प्रतिम पड़ेगा तीसरे कहते हैं आगे एवं धर्मा आत्मान आत्मान वोचन जितने जीव कहा देवाह स्मृता ब्रह्म विद्वी के द्वारा में वर्णन किया गया है कि वह अज है वह अज है है। है जीव जीव ही गीता में दिया गया। जब एक ब्रह्म कौन से उसे अभिन्न जीव एक ही होना चाहिए ना पर आपने भोजन कर दिया धर्म जीवा हा, आत्मा सब हैं कि जो इसलिए कभी इनमें से एक भी जीव वास्तव में कोई भी जीव पैदा ही नहीं हुआ ऐसे बहुवचन गुरु जो कथन हुआ है अविवेकी का दृष्टिकोण से कर दिया जाता है जात्यादि रहित प्रकार से जिस प्रकार वर्णन किया गया ऐसा उस विज्ञान को उस चेतन को उस ब्रम को जात्यादि माने जन्मादि रहित है ऐसा और अद्वयम अद्वैत के है केवल है एक ही है इस प्रकार से जो निर्णय करता है आत्मतत्वम विजानंत अपने आप को ऐसे जानते हो वह ब्रह्म एक में मेंद्वितीय है और वही मैं हूं स्व उसे उससे और उसको अपने से भिन्न यो असो स्व हम यो हम सो असो अस्वती ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है जो विजानता त्यक्त बाहिषण इसलिए भाषिकार जोड़ दिए ब्रह्म अजीब्रह्मित जान लिया और अनुभव के नजदीक पहुंच जाए किंतु त्यक्त बाह्य न हो तो अनुभूति वास्तव पूर्ण नहीं हो सकती इसे बाह्य क्षण पुनर्न पतंती अविद्यागरेपर जिसने बाहि जो आत्मिला अनात्म पदार्थों के अभिलास के नामी बाह्य एसना कितनी है तो साधेषण साधवेश अथवा तीन का लोके इनको त्याग ये सब अनाथ पदार्थ पुत्र वित्त लोक तीनों क्या है अनाथ पदार्थ है इन अनाथ पदार्थ की इच्छा विलासा इनको त्यागने पर ही व्यक्ति न पतंती विद्या सागर है वह दोबारा इस अविद्या रूपी जो घोर अंधकार है और एक समुद्र के समान कल्पना की गई है उसमें उस, उस भ्रांति रूपा सागर में दो बार लगाता है अविद्या सागर न क्या प्रमाण है सातवे मंत्र में साफ लिखा है तथा को शोक एक मंत्र वर्णा एकत्व मनुपषत एकत्व का अनुभूति करता हुआ व्यक्ति के भी संदर्भ में कहा जाता है क्या उसमें कहा मोह रह गया और शोक कैसे हो सकता है शोक मोह रहित हो जाता है इत्यादि मंत्र वर्णा से आप दृष्टांत समझाएंगे दृष्टांत दृष्टान्त अलाथ अलाते हैं बनैती को हिंदी में बनैती का जैसे मसाल भी समझ सकते खुदा क्या एक जगह आग जलते रहता है उसे घुमाओ उधर टेडा मेढा सीधा जैसे क्या वैसे घुमाओ वैसे दिखने लगता है अथवा सर्कस आदि में जैसे देखते हैं एक लोहे के तार का गोला गोल रिंग बना देते हैं और उसमें एक किनारे में कुछ कपड़ा उपड़ा बांध देते हैं उसमें मिट्टी का तेल तो डाल दिया तो पूरे चक्र में एक किनारे में आग जल रहा है वास्तव में इतना तेजी से घुमा लिया जाता है कि लगे आग का चक्र ही चल रहा है तो आपके सामने नहीं जलाएंगे इसलिए चक्र को अर्धे का पीछे जला करके घुमाते हुए लाएंगे सामने दिखाएंगे और उसके बीच में से बाघ घुस रहा है शहर निकल रहा है सब निकल जाते मालूम हो जाएगा लोगों को सारे क्या खेल है असली असलियत खुल जाए ना बोल पटे की तो अग्नि का चक्र दिख रहा है सारी दुनिया क्या समझ रही है अग्नि चक्र का बीच में से पछवा रहे जा रहे है अग्नि उसको जला नहीं रहा यदि सुवेद के कारण से अग्नि की ज्वाया बेर्मुख होती हैं तो अंदर में आने जाने वाले को गर्मी का स्पर्श नहीं होता है तो आपका कहां जैसे वह भ्रांति है अग्नि चक्र का है वो किनारे में एक किनारे में एक है वो दिख रहा है वो निरंदर चक्र के समान दिखता है ऋचुवक्रादिका भाषम अलातस्पितम यथा ग्रहण ग्राहका वक्रदि का आभाम वक्र जिस प्रकार जलती हुई बने का घूमना ही लोक में देखने को मिलता है कोई उसे सीधा देख रहा है कोई टेढ़ा जो जैसा उसको घुमा दे वैसे दिखा देगा सीधा घुमाए तो सीधा दिखेगा टेढ़ा घुमाए तो टेढ़ा दिमाग में घुमाए तो गोल दिखा दे देगा था तथा ठीक उसी प्रकार जैसे ही अविद्या के कारण वहां भी अविवेक के कारण से लगा ना वो सीधा है टेढ़ा है गोल है जो भी आपको आकार दिख रहा है वो आपका अविवेक के कारण से है जैसे आजकल तो अलग तरीके के हो गए पहले जमाने में कुछ 20 साल पहले की बात पतला ट्यूबलेट बनाते थे पतला था ना ट्यूबलेट से नाम बनता था टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ ट्यूब होते आजकल तो सीधा शीट होता है पीछे ट्यूबलाइट जला देते हैं सफेद के ऊपर नाम लग देते हैं तो पहले ऐसे आते थे, थे और देखने टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था सारे टेढ़े टेढ़े लगते थे जैसा अक्षर टेढ़ा है वैसा हो भी रहेगा लेकिन वास्तव में उसमें जो बिजली है वो एक आकार का ही है ना उसके तो अनेक आकार है नी अब आजकल देखना चाहें तो दिवाली में देख सकते हैं आम भी लटका हुआ है अनेक प्रकार फलों का बल बना फल फल फल खिलौनों के बने हुए हैं, अनेक आकार दिख रहा है सीधा सब प्रकार बन रहा है वास्तव बिजली का एक आकार है उसी प्रे चेतन एक आकार वाला है नाविक अविवेक के कारण से ग्राह ग्राही, ग्रहण, ग्राहक रूपेण त्रिपुटी से भेद होकर है। ग्रहण ग्राहक का मतलब कार्य बिगड़ना के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं होगा ग्राह्य ग्रहण ग्राह का भाषण विज्ञान स्पन्त्या कारण स्पंदन होता हुआ भी विज्ञान का स्पन्द ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपों में प्रतीत होता है भाषिकात अप्रच्युत पूर्व स्वरूपस्य असत्य नाना आकार पे लेते हैं विवर्त क्या है विवर्त कहते अप्रच्युत पूर्व स्वरूपस्य पूर्व में जो उसका असली स्वरूप है उसका स्वरूप त्याग हुए बिना ही असत्य नाना आकार भास वास कर विवर्तवा असत्य नाना और परिणाम में क्या अंतर है वो भी कहते हुए परिणाम वाली भी, भी हमारे प्रकृति वैसी वैसी रहती है फिर भी सत्य नाना आकार होता है अंतर। वाली में क्या है सत्य नाना आकार हो जाता है और ये असत्य नाना, नाना आकार का विवर्त है इसे अप्रचित पुरुष रूप असत्य नाना आकार तद विज्ञान सस्वती तत्व उसी को यहां विज्ञान का स्पंद का मतलब क्या विज्ञान का विवर्त विवर्त को स्पंद से कहा जा रहा है ऐसा अनुद्ध कर देते हैं उसी को यहां पर विज्ञान का रूपेण कथन किया गया है भाष्यकार कहते यथोक्ता परमार्थ दर्शन प्रपंच परमार्थ दर्शन है एक मत तत्व विद्वान के द्वारा जो अनुभूयमान है उस परमार्थ दर्शन के बारे में जो आबादित है ऐसा जो एक में द्वित का चिंतन करने के लिए उसी का विस्तार रूप में समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत समझा रहे हैं प्रपंची आह पहले दृष्टांत को दृष्टान को संशय में लेंगे एक साथ साथ यथा ही लोग प्रकार आभासम अलाकस्पतिम उल्काचलन, जैसे श्लोक में ऋजुवक्राद्य प्रकार से भासित होता है अला स्पंदन अर्थात उल का एक आग का छोटा सा गोला उसी के चलन के कारण से आपको सीधा है टेढ़ा है मेड़ा है और गोल है इत्यादि चक्राकार है इत्यादि ठीक उसी प्रकार का था ग्रहण ग्राहन विषय विषयाभाषण विषय विषयी रूप में भाषित हो रहा है घट और घट ज्ञान के रूप में कौन भाषित हो रहा है भाषितम मैंने विज्ञानित है समान भाषित होता है वास्तविक विवर्त भी कभी हुआ ही नहीं है नहीं अचल से विज्ञान क्योंकि ना अचल हो और उसमें चल भी हो ऐसे कैसे होगा अचल होता हो अचल ऐसा नहीं हो सकता इसे कहते हैं नहि अचलान से, से स्पन्दम नहीं अचल पैतालीसवीं कार्यक्रम कह चुके हैं अजे अचल है है ना तो इसलिए यहां स्पंदितम ही अर्थ लेना पड़ेगा अब कहते फिरो शांत कब है तब वर्णन करते शांत कब होता है वो? स्पंदमान मालाम अनाभाम यथा अस्पंदमान विज्ञानम अनाभासम तथा जैसे स्पंच रहित अलात से रहित अलात है ऋषिवक्राद्य आकारों में भाषित न होने के कारण से अब क्या कहेंगे इस समय कोई आभास उसमें नहीं है अन्य व्यक्ति घुमा नहीं रहा है पकड़ के खड़ा ही थी। वो चलते रहेगा लेकिन अब रिजु सीधा रेखा वक्र रेखा या गोलाकार कोई आकार नहीं है ना जो नहीं चला रहा है जब चला रहा था तब जो रिजु वक्र व वक, गोलाकार आकार जो दिखाई दिया था वह ना होने के कारण से इस समय क्या कहा जाएगा इस समय उसमें कोई भी आकार पैदा नहीं हुआ अर्थात इस समय अज है शांत है सर्व आकार रहित है आभास होने से अज या पेशा आवास की अपेक्षा आभास दिखाई दिया तो मान लेंगे हम जन्म हो गया। हो गया। गया? उत्पन्न आकार उत्पन्न हो गया? तो उसको जन्म माना जाएगा कि आकार भासित हुआ इसलिए आकार की उत्पत्ति मानी गई आकार उत्पत्ति होने से उसको जन्म माना गया इन वास्तव में न आभा है न जन्म है अत अज शांत है ठीक उसी प्रकार से इस विज्ञान में भी समझना आनाभाम जब इस विज्ञान में कोई आभास नहीं रहेगा तब क्या है ये यह भी स्पंद रहित होने के नाते वर विवर्क रहित होने के नाते अजम तथा अज है उस समय से समझो अस्पंद मानव स्पंदन वर्जित तदेव अना वही अला से रहित स्पंद युक्त है अजायमानम रिज्वाली आकार रोपण भाषित जब नहीं होता तब तो उसे कहा जाता है अनाभाम अनाभास स्थिति में है अनाभाष स्थिति कोई दूसरे शब्द में कहते हैं अजम भवती अज है वो जाय मानज्वादी आकार अप्रतमान तिरज्वाली आकार प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए उनका आकार नहीं हो रही है अतः आकार के द्वारा जायमान था और आकार नहीं है तो अजत्वा गया और पहले शुरू में क्या था आकार नहीं था अंत में क्या स्थिति पहुंची आकार नहीं है ने ने बीच में केवल आकार दिखाई दिया जब आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता बीच में दिखाई दिखा देवे, उसको जोता ही मानना पड़ता है वो वास्तव में है नहीं कहना होगा वर्तमान भी न्याय है इसके आधार पर लिया तथा इसी प्रकार जिस प्रकार से आपने हालात में समझा उसी प्रकार से अविकासमान अविद्या में अविद्या के द्वारा स्पंदमानम मानम विवर्थ हो रहा था और अब वह ब्रह्म ज्ञान के कारण से अविद्या का उपराम उपराम हो जाने पर, का होने पर अविद्या अविद्या का का होने भाव ही हो गया विद्या के द्वारा अविद्या तब क्या होता है अस्पंद मानम तब वहां कोई विवर्ताकार नहीं रहेगा जगदाकार नहीं रहा जगदाकार नहीं रहा जाकरण अनाभास इस जन्म आदि अनेक जो षठ विकारों से युक्त तो अनेक उपाधि रूपाकारों का आभास ही नहीं होता अनाभाव अचल इसलिए वह विज्ञान अज है इसलिए अज है इसलिए वह अचल है भविष्यति अचलम इनके प्रतीति ही यहां पर आभास है प्रतीति है तो जन्म है और जन्म है तो अविद्याण सेवर्थ पात्र है में बाद में नीरा रहा पहले नहीं था अतय मानना पड़ता था। में भी वर्तमान अला कैसे हुआ ये कोई पूछे अलात दृष्टान्त कथम ऋजुक नाम असत वास्तविक ही क्यों वो नहीं हुआ मानते हो उसको वास्तव में ही वह आग का गोला रिजु आकार को प्राप्त कर गया वही वक्राकार टेड़ा मेड़ा हो गया वही गोलाकार हो गया इसको नहीं मानते वास्तविक परिणाम दूध जैसा दही हो जाए का गोला ही रिजवक्र वृत्ताकार को प्राप्त हो गया इसको नहीं मानते फिर कहेंगे आत्मा भी उसी प्रकार से वास्तव में परिणाम हो गया जगदाकार को प्राप्त हो गया वास्तविक परिणाम है इसे पहले पूछ रहा हो दृष्टांत बताओ वह असत कैसे माने ना ने तो भुआ ना नातम प्रविशंति कहते कि वे देखो यदि वे वास्तव में उत्पन्न हुए होते तो हम आपसे पूछते हैं वे अलात में कहाँ से ये बताओ जैसे आप उत्पन्न हुए हैं कहीं पैदा हुए इस कमरे के अंदर आगे कि नहीं आ गए आप आग कहीं वास्तव में अपने आप को पैदा हुआ मानने से यहां आज कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अन्य तो प्रवेश दिखाई दे रहा है ना यदि आप कहीं पैदा ही नहीं हुए तो आप कह भी नहीं सकते हम कमरे में आए हुए हैं ना हम कहेंगे आइए बैठिए व्यवहार नहीं होगी ना, ना आप कहीं पैदा हुए तो आज यहां प्रवेश कर रहे हैं उसी प्रकार से यदि ऋजु वक्र वृत्ता आकार कहीं पैदा हुए होते तो आज आलात में आ गए होते अब जो आलात में आए हुए हैं आलात का दिखाई दे रहा है तो ये बताओ पहले कहा पैदा हुए थे तो अब आलात में आ गए क्यों इसलिए मेरे कहना पड़ता है पहले खाली तुम तो थे तुम्हारा पहले थे क्या यहां नहीं है? फिर बाद प्रवेश कर इसे पहले आलात में रिजु वक्र वृत्ताकार कोई था, था नहीं था जैसे कमरे में पहले कोई नहीं था खाली था बाद में ये कोई दिखाई देता है तो मानना पड़ता है कि बाहर से कोई आ गया है ये कैन त्र उत्पन्न था वहां से आकर प्रवेश कर गया इसी तरह से ये आलात पहले रिजु वक्र वृत्ताकार नहीं थे अब दिखाई दे रहे हैं फिर बताओ पहले कहाँ पैदा हुए वहां से यहां कैसे आ गए ये नहीं कहीं पैदा हुए भी ना यहाँ आए बोल रहे हो इसका मतलब ऐसा तो मानना पड़ेगा ना इसे रज्जू में पहले नहीं था चलना कहा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कहा से आया कैसे हुआ कब हुआ कब पैदा हुआ कौन सी जाति का सांप है कुछ वर्णन नहीं कर सकते आप इसका मतलब क्या है जो रज्जू में दिखाई देता वो सांप असत्य है, मिथ्या है उसी प्रकार यहां पर भी अब अलाप्य जो प्रवेशन के के भी इनका भी अन्यत्र उत्पत्ति न होने से न अन्यतो नला स्पनित होने पर सीधे केड़े गोल आकारों में आभास जो हुई है वह कहीं अन्यत्र से आई हुई नहीं है अन्य तो, ना, ना तो, तो, अन्य तो और दूसरी बात जब स्पंद रहित हो जाए जैसे पाठ समाप्त हो जाए तो क्या होगा जो आये हुए थे वो सब बाहर जाएंगे अपने अपने घर जाएंगे कमरे जाएंगे कभी होगा सब चाहेंगे ठीक उसी प्रकार जब अलापंद रहित हो गया तब बताओ हमें वो रिजु वक्र वृत कहा जा रहे हो तब तो मान लिया जाएगा वास्तविक उत्पत्ति हुई थी उनकी लेकिन कई अन्य जाते हुए दिख रहे हमें जैसे हमने इस अलाद का स्पंज घुमाना रोक दिया रोकते ही बराबर उसी क्षण उसमें जो थे रिजु वक्र वृत्त वो वहां से जाता हुआ नहीं दिखाई देता निष्पन्दात्वित्र नस्था से अन्यों जाते नहीं है इसलिए नानना ना पड़ेगा आलात्म उनका न प्रवेश हुआ था न वह से निर्गमन हुआ जो न बाहर से आया हुआ है न बाहर जा रहा है बीच में दिखाई दे रहा है इसका जो मतलब तो में जो दिखाई दिया था वह मिथ्या असद आभाष मात्र ही था ये निर्णय हो गया ठीक उस दृष्टांत घटा में जब थे तब क्या थे कुछ था वहां पे? न घटता न पड़ता न मरता न देवता देवद नाम भी नहीं था न नरीर का शरीर का भी आभास नहीं था न ना नाम था न रूप था जो सोए थे तदा सदासन भवती छहते हैं उस समय कहा गया दाए? संपन्न सबके साथ एक ही भूत हुआ था, में था। कोई आभास नहीं इन में जगते ही सब कहां से आ गए आपके अंदर और आप कहने लगे मई हूं वो है वो है व्यवहार तो करने लग गए सगल कहां से आ गया आपने और फिर आप सोते हैं ये सब कहा चले जाते आपके निष्पन्न अवस्था पहुंच गए तो कहा गए स्पंद अवस्था में आ गए फिर कहां से आ गए? कहा जागृत में आते सारा संसार टपक जाता है और सारे कचरा पेटी खुल जाती है और सब याद आने लगता है मैं ये हूं मैं ये हूँ वो मेरे अमुख है ये अमुख है अमुख है सारा संबंध सब सार चीज व्यवस्था और जब फिर स्पंद रहित हुए तो फिर वह शुष्क में चले गए ये सब कहा चले जाते इसे मानना पड़ेगा आप विज्ञान स्वरूप में जागृत करने न आए थे कहीं जाते हैं जाता हुआ नहीं पता सकता आता हुआ कैसा नहीं होता। इसका था, ना आया था ना गया था झूठा दिखाई दिया था किंच आलाते, उसी आलाते स्पंदन होने पर ऋषि अन्य कुतच्चित आगत्य आलाते नी नान्य वृत्तादि आकार का जो आभास है किसी दूसरे पदार्थ से कुछ कहीं से उत्पन्न होकर आकर के में प्रवेश कर रहे हो वहां दिखाई दे रहे हो उत्पन्न हो रहे हो दोबारा में नहीं भवंती नहीं होते हैं इसलिए नान्य तो वो वह कह दिया गया, गया। और ठीक उसी आला चक्र का नस्मात निष्पंदा वही आलाता भाव को प्राप्त कर गया सगल क्रियाओं से रहित हो गया, तब न वहां से निकल कर के बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे तो और ये भी नहीं कर सकते निष्पंद अलाप भी प्रवेश कर ऐसा भी बात नहीं जैसे आप सो गए सारा मकान दुकान कमरा वमरा सारा आपके अंदर घुस गया, गया। तो नहीं आप नहीं प्रवेश कर गए तो कर सकते आप अलात से बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं ऋषभक्रादी और अला अलात में ही प्रवेश कर गए ये भी, आप नहीं सकते। इसी भी में दे सकते तो रोज रोज विज्ञान में प्रलय हो गया रोज रोज पर फिर चढ़ गए फिर, फिर सृष्टि हो गई ऐसा मानना पड़ जाएगा नई सृष्टि हर बार होती रहे रोज रोज समान सृष्टि भी कैसे क्यों युक्ति नहीं मिलता इसे कहना पड़ेगा ना यह विज्ञान से बाहर चले गए ना विज्ञान के अंदर प्रवेश कर गए रज्जु में दिखाई दिया सर्प पहले नहीं था बीच में दिखाई दिया दिखाई दिया जब रज्जु का ज्ञान हुआ वह सर्प ना उस रज्जु को छोड़कर कई बार बिल में नहीं घुसा हुआ देखा ना वह सर्प उस रज्जु में लय होता हुआ दिखाई दिया दोनों ही नहीं उसे आत्मा ने से जगत निकल कर गए बाहर नहीं जाता न इस आप में गल हो जाता है दोनों ही बात नहीं है क्यों वास्तव में नहीं था में प्रवेश कर जाते हैं ऐसे भी बात नहीं कहा जा सकता इसे अन्यत्र ना विद्यमान है वो न अन्यत्र उत्पन्न हुए से आए हैं वो जाकर रह जाते हैं ना अन्यत्र से आप वस्तु को उपलब्ध कर पाते न स्वयं में ही उनका व्यल हो सकता है इसे दृष्टांत में दृष्ट पदार्थों का आभास जितने भी है दृष्ट आभास मिथ्यात्व तो ही सिद्ध हो गया क्यों कारण से एक ही है तो इसमें अनुपलब्धता अनुपलब्धता अलाप से भिन्न उपलब्ध नहीं हो रहा है अलाद से भिन्न उपलब्ध ही नहीं होता न शुरू में न बीच में न बाद ये हम लोगों में जागृत क्या लगता है अपने से न में आ रहा है वास्तव में भिन्नत्व भी नहीं है नगरी तुल्यम निजा अंतर्गत पश्चन आत्मनी माया बहिरी व उद्भूतम यथाद्रया है तो भीतरी पकाने करें बहिरी व आत्मनी माया बहिरी जिस प्रकार रहता था स्वप्न उद्भूत निद्रया निद्र रूपी दोषे कारण से अंदर होता हो अभी सारा स्वप्न कहा दिख रहा है आपको बाहर की दुनिया में होता हो ये थोड़ा पछना कठिन होता है सारा जगत अपने अंदर ही है बाहर कुछ नहीं और कुछ बाहर छोटा दिख रहा है ये मानना अभी स्थिति तो हो स्थिति होगी तो दृष्टान प्रवेशे और असंभव साधे थी जो कार्यक्रम में में तो न बाहर से आए हैं न बाहर जाएंगे, न होगा। उससे पहले दृष्टान चित्र से समझ लेना है न निर्गता अलाता कहते हैं वस्तुत्व का अभाव द्रवित्व वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं ना ये ये कोई वस्तु होते तो माना जा सकता कहीं से आए और गए से व्यवहार हो जाएगा इन वास्तव में भी वस्तु ही नहीं है द्रवित्व अभाव योगता वस्तुत्व का अभाव गयोग से होने से वे घर से निकलने के समान अलाज से भी कहीं बाहर निकल के नहीं जाते जैसे आप इस कमरे से निकल के बाहर जाता हुआ दिखाई देते हैं वैसे अलाज से ऋचिवक्राद्य आकार बाहर जाता हुआ नहीं निकलता हुआ दिखते हैं विज्ञानी आभास की समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए तो आभा विशेषतःद तो। कैसा है विज्ञान नच्छती न विज्ञाने आगक्षती नज्ञान स्वयं लिये क्यों आभास अलात वत् आभा ये, ये जगत जो है विज्ञान में न कहीं से आए हैं न विज्ञान से निकल रहे हैं न विज्ञान में लय हो जाते हैं क्यों आभासन के कारण जैसे अलात में देखे गए ऋजवक्रादी आकार न से आए हैं न न हैं हैं, से बाहर जाते नीन होते हैं दृष्टांत। हो तो हो है। तो इस तरह से अनुमान दृष्टान्त में सिद्ध होगी तो फिर इसके बाद कहेंगे ऐसा चल कैसा है मिथ्या आवास अत्या आवास और भाषण एक बात यह विशेष है न निर्गता जो निर्गताकारा भाषा अलात से निकले हुए नहीं है निकलते नहीं है जिस प्रकार से गृह दिवस घर से बाहर जाते कमरे से बाहर जाना आपका होता है और जो बाहर जाते हैं उस समय हमें दिखाई भी देते दूसरे को बाहर जा रहा है वैसे हालात से वे रिचवक्र आदिम का निकल कर बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देते क्यों द्रवित अभाव योग तो क्योंकि -क्यों वस्तु तो ही नहीं है वस्तु का अभाव का योग के कारण जैसे द्रवित्व नया एक आदि द्रवित्व तो नहीं लेना यार जाति द्रव्य में रहने वाला जाति ऐसा द्रव्यव वस्तु का, स्वरूप, का नाम है वस्तुत्व अरे वस्तु का स्वरूप ही नहीं है कुछ भी स्वरूप नहीं है ऋजुव आकारों का वास्तव में अपना कोई स्वरूप ही नहीं है किसी का नाम द्रवित्व का भाव कहे का मतलब मिथ्या होने से का कहीं बाहर निकलना नहीं होता कहीं से आना हो नहीं होता और मैं उसमें उत्पत्ति उसी में लाई भी नहीं होता रज्जु में उत्पन्न हो गया रज्जू में लय हो गया ऐसा भी नहीं होता कई बार होते हैं कोई वस्तु को आप ऐसे रख दिए भूल गए छह महीने का आप दे, देखिए तो क्या होगा हो उसी में कीड़े पैदा हो जाते हैं उसी को खा जाते हैं उसी में मरे हुए मिलते हैं, हैं। उनकी आयु है? है वही है वही उत्पन्न हुआ वहीं खाना वहीं मर जाना वैसे भी नहीं है कि यहाँ वही हालात में ही सारा रिजवक राज्य पहला हो गए वहीं अपना मौज मस्ती कर गए तो वहीं मर के वहीं लीन हो गए ऐसा भी नहीं बाहर उत्पन्न होकर आए नहीं बाहर जाते नहीं तो कोई कह सकता है कि इसे तो मतलब वहीं उत्पन्न हुए वहीं लय हो जाएंगे वहीं रह रहे थे ऐसा भी नहीं स्वयं में लय नहीं होता कहने से सारी बात ग्रहण करना पड़ता है ये वस्तु तो ही नहीं है उनमें तो उत्पत्ति स्थिति और लय का चाचा कहां से होगा उसका ही है, ना है। वस्तु के ही संभव है। आ वस्तु का नहीं है। का प्रवेश आदि संभव नहीं है उसी प्रकार वाक्य शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप क्या दिक्कत है वाक्य प्रयोग कर लो उसे आप कुछ अपनी मन मानी कुछ अर्थविकल्पना कर सकते हैं लेकिन वास्तव में वस्तु होता ही नहीं है जिसे पहले श्लोक का दिए थे ना इसी मांडी में तो दिए थे श्लोक पहले क्या नहीं विकल्प का श्लोक सशिव कृत धनुर्दर खपुष्प कृत से मृगा मृग कृष्णांत वंधिया पुत्रो यादरा बढ़िया श्लोक बना लिया खरगोश से बना हुआ धनुष पकड़ा हुआ है आदमी और खपुष्प से बड़ा माला पहना करके सर्प पर अलंकार बना लिया मृद दृष्टिकारूप जल में स्नान करके ऐस वेश भूषाओं को धारण कर वंध्या का बेटा जा रहा है वाक्य तो सुंदर है अर्थ तो भी लग रहा है ठीक ही है लेकिन वास्तव में नहीं। नहीं सकता है नहीं नहीं कोई क्यों वो विशेषण भी असंभव है उन विशेषणों से लो विशेषी भी असंभव ही है विशेष कौन है वंध्या पुत्र विशेषण तीनों चीजें शश्रृंग काजल, ये तीनों ही असंभव वस्तु ही नहीं है वो, इसे उनका गमन, आगमन इत सकल मिथ्याय वस्तुनो प्रवेश संभव न अवस्तुन विज्ञापी जागदभासा ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जे जे में चीज आभा जन्मिकार से विशिष्ट सगल चीजों का आभाष समझना चाहिए तथई वश्यु क्यों आभा विशेषता मन तुल्य दोनों में आभा समान होने से